भारतीय दर्शन योग दर्शन निरोध परिणाम में कहा गया है कि निरोध के समय में वित्थान संस्कार दुर्बल होते हैं तथा निरोध संस्कार बलवान होते हैं यही दुर्बल और सबल होना अवस्था परिणाम कहा जाता है इसी बात को एक उदाहरण के द्वारा समझा देना अनुपयुक्त न होगा भूत या पृथ्वी आदि धर्मी है इनसे गाय आदि या घट आदि जो होते हैं वे धर्म हैं अतए पृथ्वी आदि के घट आदि धर्म परिणाम हैं इन धर्मों में जो अतीत अनागत तथा वर्तमान रूप होते हैं वे लक्षण परिणाम हैं वर्तमान रूप को धारण किए हुए गाय आदि के जो बाल्य कौमार यौवन तथा वार्धक के रूप है वे अवस्था परिणाम है इसी प्रकार घट में भी नया पुराना आदि का होना अवस्था परिणाम कहा जाता है इसी प्रकार इंद्रियों में भी ये परिणाम होते हैं चक्षु को लेकर विचार करने से नील आदि रूपों का जो आलोचन है वह धर्म परिणाम है धर्म में जो वर्तमान अतीत और अनागत रूप होते हैं वे ही लक्षण परिणाम हैं। तथा उसी में जो और अस्फुटत्व रूप होता है उसे ही अवस्था परिणाम कहते हैं ये सभी परिणाम धर्म में धर्म लक्षण तथा अवस्था को लेकर ही होते हैं भिन्न भिन्न धर्मों को धारण करते हुए भी धर्मी सभी अवस्थाओं में अर्थात अनागत वर्तमान तथा तो अतीत अवस्थाओं में स्थिर रूप में अपने स्वरूप को कभी भी नहीं छोड़ता है जैसे मिट्टी में घट अनागत अवस्था में है बाद को घट होकर वर्तमान अवस्था को व प्राप्त हो जाता है पश्चात वही घट नष्ट होकर अतीत अवस्था को प्राप्त होता है ये तीन स्वरूप देखने में आते हैं इन तीनों में धर्मी अर्थात मिट्टी विद्यमान रहता ही है अत वस्तुतः परिणाम एक ही है किंतु भाव के भेद से यह पृथक पृथक मालूम होता है एक धर्म लक्षणा लक्षणावस्था परिणाम धर्मी स्वरूप अनिक्रांता इतक एवं परिणाम सर्वान् मूल विशेषाभते केवल ऊपर कहे गए तब स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान के द्वारा पांच प्रकार के क्लेशों का नाश होता है और चित्त की वृत्ति के निरोध के लिए समाधि की भावना होने लगती है साथ ही साथ यम नियम आदि अष्टांग योग का अभ्यास करना बहुत आवश्यक है इनके अभ्यास से चित्त स्थिर हो जाता है इसके पश्चात वैराग्य के उदय होने से संप्रज्ञा समाधि तत्पश्चात असंप्रज्ञा समाधि में चित्त दीन हो जाता है योग साधन में विघ्न वैराग्य होने से किसी प्रकार की तृष्णा नहीं रहती योग के अभ्यास से योग के विघ्न स्वरूप अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं इनसे भी योगी को विरक्त होना चाहिए ये सिद्धियां साधक को आगे बढ़ने में विघ्न देती हैं विवेक ज्ञान भी तो सत्य गुण का धर्म है वह भी बंधन का कारण है उसे भी छोड़ना चाहिए इसके पश्चात क्लेश के कारण दग्ध बीज के समान शक्तिहीन होकर मन के साथ साथ नष्ट हो जाते हैं इन सब का लय हो जाने पर पुरुष को आधिदैविक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुखों से मुक्ति मिलती है इसके बाद पुरुष को गुणों से आत्यंतिक वियोग हो जाता है इसे ही कैवल्य कहते हैं इस अवस्था में पुरुष या चिटी शक्ति स्वच्छ ज्योतिर्मय अपने स्वरूप में केवड़ी होकर प्रतिष्ठित हो जाती है यही योग की मुक्ति है यही बात पतंजलि ने कही है सत्व पुरुषयोह शुद्ध साम्य कैवल्य मिति अर्थात विवेक, ज्ञान प्राप्त होने पर या न प्राप्त होने पर भी बुद्धि सत्व तथ्य पुरुष की जो शुद्धि एवं सादृश्य है وليه كابل اللي هات